बात इस सूत्र में है वो है आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि तुम शास्त्र में पढ़ो और मान लो आत्मा कोई जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है आत्मा एक अनुभव है सिद्धांत नहीं और अनुभव है चैतन्य की तीव्रता का इसलिए तुम जितने चैतन्य होते जाओगे उतनी ही तुम्हें आत्मा का पता चलेगा तुम जितने बेहोश होते चले जाओगे उतना ही तुम्हें अपना पता नहीं चलेगा और तुम करीब करीब बेहोश हो जो आत्मा को जानना चाहता है उसे किसी दर्शन शास्त्र की जरूरत नहीं है उसे चैतन्य को जगाने की प्रक्रिया चाहिए उसे विधि चाहिए जिससे वो ज्यादा चेतन्य हो जाए जिससे कि आंख को तुम खाते हो राख जम जाती तो उत देते राख झड़ जाती अंगारे झलकने लगते ऐसी तुम्हें कोई प्रक्रिया चाहिए जिससे तुम्हारी राख झड़े और अंगारा चमके क्योंकि उसी चमक में तुम पहचानोगे कि तुम चैतन्य हो और जितने तुम चैतन्य हो उतने ही तुम आत्मवान हो जिस दिन तुम पाओगे कि मैं परम चैतन्य हूं उस दिन तुम परमात्मा हो तुम्हारी चेतना की मात्रा ही तुम्हारी आत्मा की मात्रा होगी लेकिन अभी तुम करीब करीब बेहोश अभी करीब करीब तुम जैसे शराब पियो अभी तुम चल रहे हो, उठ रहे हो काम कर रहे हो लेकिन जैसे नींद में होश तुम्हें नहीं है कभी तुमने ख्याल किया किताब पढ़ते वक्त तुम पूरा पेज पढ़ जाते हो तब तुम्हें ख्याल आता है अरे मैं पूरा पेज पढ़ भी गया और एक शब्द याद नहीं तुमने कैसे पढ़ा होगा पूरा पेज तुम पढ़ सकते हो सोए सोए मन कहीं और रहा होगा तुम पढ़ गए तब तुम्हें होश पता चला कि तो पूरा पेज व्यर्थ गया तुम कई बार रास्ते से चलते हो तुम पूरा रास्ता चल जाते हो तब तुम्हें ख्याल आता है कि तुम चल रहे हो तुम काम करते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कर रहे हो तुम बेहोशी में जी रहे हो और चैतन्य आत्मा है और तुम पूछते हो क्या आत्मा है तुम चाहते हो कोई प्रमाण दे तुम चाहते हो कोई सिद्ध करे कोई तर्क से तुम्हें समझा दे तो तुम भी मान लो नहीं तो तुम नास्तिक हो जाओगे नास्तिकता बेहोशी का सहज परिणाम आस्तिकता होश का फल जितना तुम्हारा होश बढ़ेगा तो जरूरत नहीं है कि तुम मानो कि आत्मा है क्योंकि कई ना समझ मान रहे हैं उससे कुछ हल नहीं होता इस मुल्क में तो सभी मानते हैं कि आत्मा है लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति से आती नहीं तुम इसलिए मान लेते हो कि हजारों साल से दोहराया जा रहा है सुनते सुनते तुम्हारे कान पक गए सुनते सुनते सुनते सुनते तुम भूल ही गए हो कि संबंध में सोचना भी है, सुनते सुनते पुनरुक्ति से आदमी सम्मोहित हो जाता है एक ही बात बार बार दोहराई चली जाए तो तुम भूल जाते हो कि वो संदिग्ध संदेह किया जा सकता है विचार किया जाता है और फिर आत्मा है इससे तुम्हें बड़ा संतोष भी मिलता है शरीर मरेगा यह तुम्हें पता है आत्मा नहीं मरेगी इससे बड़ी हिम्मत बनती है और आत्मा कभी नहीं मरेगी अग्नि उसे जलाएगी नहीं शस्त्र उसे छेदेंगे नहीं मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ ना सकेगी इससे तुम्हें बड़ी सांत्वना मिलती है। पर सांत्वना सत्य नहीं है आत्मा को कोई न तो स्वीकार कर सकता है सिद्धांत की तरह और न पुनरुक्ति की तरह कोई सम्मोहित हो सकता है आत्मा को तो केवल वे ही लोग जान पाते हैं जो चैतन्य को बढ़ाते हैं इस तरह जियो कि तुम पर राह की खट्टी ना हो इस तरह जियो कि तुम्हारे भीतर का अंगारा जलता रहे प्रकाशित हो इस तरह जियो कि प्रति क्षण तुम होश में रहो बेहोश नहीं मुला नसुद्दीन को बच्चा पैदा हुआ पहला ही लड़का था नस्दिन बड़ा खुश हुआ अपने खास मित्र को बुलाया खुशी मनाने दोनों शराब घर में गए क्योंकि तुम एक ही खुशी जानते हो बेहोशी ये बड़े मजे की बात है शिव बुद्ध महावीर वे सब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि दुनिया में एक ही आनंद है वो है होश और तुम एक ही सुख जानते हो वो है बेहोशी या तो तुम ठीक हो या वो ठीक दोनों तो ठीक नहीं हो सकते मुला नीन सीधा शराब घर गया अस्पताल जाने के पहले बेटे को देखता उसने कहा कि पहले जरा आनंद कर ले कितने दिनों का सपना पूरा हुआ के दोनों पी गए जब दोनों पी के पहुंचे अस्पताल और कांच की खिड़की में से बेटे को देखा तो मुला रोने लगा उसने अपने मित्र से कहा पहली तो बात मेरे जैसा मालूम नहीं होता अपना उन्हें पता नहीं है अभी अभी खुद की शक्ल भी वो पहचान ना सकेंगे लेकिन मेरा जैसा नहीं मालूम होता और दूसरी बात बड़ा छोटा दिखाई पड़ता है इतने छोटे बच्चे को लेके करेंगे भी क्या ये बचेगा मित्र ने कहा मत घबराओ जब मैं पैदा हुआ था तो मैं भी तीन ही पाउंड का था न सुन का फिर तुम बचे मित्र सोचने लगा क्योंकि वो भी बेहोशी में था हुसने का पक्का नहीं कह सकता आदमी बेहोशी में है उसके जीवन का सारा परिप्रेक्ष उसकी सारी दृष्टि उसकी बेहोशी से भर जाती सब धुआं धुआ हो जाता तुम कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते और तुम एक ही सुख जानते हो कि जब तुम अपने को भूल जाते हो चाहे सिनेमा हो चाहे संगीत हो चाहे सेक्स हो जहां भी तुम अपने को भूल जाते हो वहीं तुम कहते हो बड़ा सुख आए भूलने को तुम सुख कहते हो विस्मरण को कारण है क्योंकि जब भी तुम होश से भरते हो तुम सिवाय दुख के अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाते इसलिए जब भी तुम देखते हो जीवन को जरा ही सजग हो के तुम पाते हो दुख दुख चारों तरफ एक मेरे मित्र अविवाहित ही रह गए उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ कैसे चुग गए तो उन्होंने कहा कि बड़ी अर्चनाई जिस स्त्री को मैं प्रेम करता था जब मैं शराब पी लेता तब वो मुझे सुंदर मालूम पड़ती तब मैं शादी करने को राजी लेकिन तब वो राजी नहीं और जब मैं होश में होता तब मैं राजी नहीं तब वो राजी होती थी इसलिए चुग गए कोई उपाय न हुआ मेल ना हो सका तुम जब भी आंख खोल कर देखोगे सब तरफ क्रूपता और दुख पाओगे जब तुम बेहोश होते हो तब सब ठीक लगता है इसलिए तुम्हें तकलीफ मालूम पड़ती चैतन्य आत्मा असंभव इसलिए दुख से गुजरना होगा उसको ही तपस्या कहा है जब कोई व्यक्ति जागना शुरू करता है तो पहले तो उसे दुख में से ही गुजरना होगा क्योंकि तुमने जन्मों जन्मों तक दुख अपने निर्मित है कुल इतना ही अर्थ है कि जन्मो जन्मो तक हमने चारों तरफ दुख निर्मित किए जाने अन्य हमने दुख की फसल बोई है काटेगा का कौन तो जब भी तुम रोश में आते हो तुम्हें फसल दिखाई पड़ती बड़ी लंबी इस खेत से तुम्हें गुजरना पड़ेगा डर के मारे तुम वहीं बैठ जाते हो फिर आंख बंद करके शराब पी लेते हो कि यह तो बहुत झंझट का काम है लेकिन जितनी तुम शराब पीते हो उतनी ये फसल बढ़ती जाती हर जन तुम्हारे कर्म की श्रृंखला में कुछ और जोड़ जाता है घटाता नहीं तुम और भी गर्त में उतर जाते हो नर्क और करीब आ जाता है होश से भरोगे तो पहला तो घटना ये घटने ही वाली है कि तुम्हारे जीवन में चारों तरफ दुख दिखाई पड़ेगा नर्क क्योंकि तुमने वो निर्मित किया है और अगर तुमने हिम्मत रखी साहस रखा और तुम उस दुख से गुजर गए तो जिस दुख से तुम सचेतन रूप से गुजर जाओगे वो फसल कट गई उन दुखों से तुम्हें न गुजरना पड़ेगा फिर और अगर एक बार तुम वो सारी दुख की श्रृंखला से गुजर जाओ कर्म की श्रृंखला से क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा के चारों तरफ बंधी हुई जंजीरें अगर तुम उन सब से गुजर जाओ और होश नखो और हिम्मत जारी रखो कि कोई फिक्र नहीं जितना दुख मैंने पैदा किया है मैं गुजरूंगा मैं अंत तक जाऊंगा मैं उस प्रथम घड़ी तक जाना चाहता हूं जब मैं निर्दोष था और दुख की यात्रा शुरू न हुई थी जब मेरी आत्मा परम पवित्र थी और मैंने कुछ भी संग्रह न किया था दुख का मैं उस समय तक प्रवेश करूंगा ही चाहे कुछ भी परिणाम हो कितना ही दुख कितनी ही पीड़ा, अगर तुमने इतना साहस रखा तो आज नहीं कल दुख से पार होकर तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां शिव का सूत्र तुम्हें समझना आएगा चैतन्य आत्मा है। और एक बार तुम अपने भीतर के चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाओ फिर तुमसे कोई दुख पैदा नहीं होता क्योंकि बेहोश आदमी अपने जानो तरफ दुख पैदा करता है तुमने देखा है शराबी को चलते हुए रास्ते पर वो कैसा डगमगाता है? ऐसी तुम्हारी जिंदगी है कहीं पैर रखते हो कहीं पड़ता है कहीं जाना चाहते हो कहीं पहुंच जाते हो कुछ करना चाहा था कुछ और ही हो जाता है कुछ कहने निकले थे कुछ और ही कह के घर लौट आते हो इसे तुम रोज देख रहे हो फिर भी तुम समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है तुम गए थे किसी से क्षमा मांगने और झगड़ा करके वापस आ गए होश में हो तुम तुम बात प्रेम की कर रहे थे दुश्मनी हो गई एक आदमी शराब पिए आकाश की तरफ देखता हुआ चला जा रहा था एक कार उसके पास से निकली बामुश्किल ड्राइवर बचा पाया गाड़ी रोक के ड्राइवर ने कहा महानुभाव अगर आप नहीं देखते वहां जहां आप जा रहे हैं तो फिर आप वहीं चले जाएंगे जहां आप देख रहे हैं और हम सब चले जा रहे हैं हमें कुछ पता भी नहीं कि हम कहा जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं कहां देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं क्योंकि एक बेछैनी है भीतर जो बैठने भी नहीं देती एक शक्ति है भीतर जो चलाए चली जाती है फिर हम जो भी करते हैं वो सबके उल्टे परिणाम आते हैं लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं हमने बदी तो कभी की नहीं नेकी की और फल बदी मिल रहा है ऐसा हो नहीं सकता कि तुम नेकी करो फल में बदी मिले ऐसा हो नहीं सकता कि तुम आम के बीज बो और नीम के फल लगे ऐसा हो नहीं सकता इतनी हो सकता है कि तुम ऐसे बेहोशी में बोए होगे बोए तुमने नीम के ही फल तुम होश में न थे क्योंकि वृक्ष थोड़ी झूठ बोलेगा तुम ही कहीं बोते वक्त भूल में पड़े हो तुम जब नेकी भी करते हो तब भी तुम्हारा नेकी करने का मन नहीं होता तुम सच भी बोलते हो तो तुम दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए सच बोलते हो तुम सच बोलते हो दूसरे के अपमान के लिए तुम सच बोलते हो जैसे तुम सच का उपयोग एक घातक हथियार की तरह कर रहे हो तुम्हारे सत्य कड़वे होते सत्य के कड़वे होने की कोई भी जरूरत नहीं लेकिन मजा तुम्हें कड़वेपन में है सत्य में तुम्हें मजा भी नहीं है तुम्हारा झूठ सदा मीठा होता है तुम्हारा सत्य सदा कड़वा होता है बात क्या है क्या कड़वापन सत्य का स्वभाव है क्या मिठास झूठ का हिस्सा है नहीं झूठ को तुम चलाना चाहते हो तुम उसे मीठा बनाते क्योंकि अगर वो मीठा ना होगा तो चलेगा नहीं एक तो झूठ चलना मुश्किल मिठास के सहारे ही चलेगा जैसे कड़वी दवा की गोली पर हम मीठी पर चढ़ा देते बच्चा मीठी गोली समझ कर खा लेता है और जब तक कड़वेपन का पता चलता तब तक गोली भीतर जा चुकी है तुम झूठ को मीठा बनाते हो क्योंकि तुम झूठ चलाना चाहते हो तुम सत्य को कड़वा बनाते हो क्योंकि सत्य से तुम केवल चोट करना चाहते हो उसको चलाना नहीं चाहते तुम सत्य बोलते ही तब हो जब तुम सत्य का इस तरह उपयोग कर सको कि वो झूठ से बदतर साबित हो तभी तुम बोलते तुम हो तुम बेहोश हो तुम्हारे कृत्यों का तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो इसे थोड़ा होश पूर्वक देखना शुरू करो जो तुम बोलना चाहते हो वही बोले या तुम कुछ और बोल गए क्या तुमने यही सोचा था बोलने के लिए जो तुम बोले मार्क ट्विन लौटता था एक रात उसकी पत्नी ने पूछा घर आया पत्नी ने पूछा कैसा रहा व्याख्यान वो व्याख्यान देने गया था उसने कहा कौन सा व्याख्यान जो मैंने तैयार किया था वो या जो मैंने वहां दिया वो या जो मैं चाहता था कि देता वो कौन सा व्याख्यान एक तो आदमी तैयार करता है और एक आदमी फिर जो देता उसमें बड़ा फर्क है और फिर जो घर लौटते वक्त तो सोचता है दिया होता तीनों अलग अलग है होश में हो सब निशाने तुम्हारे चूक जाते हैं तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई निशाना लगा आग बंद करके भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशाना लगेगा मैंने सुना है कि अगर बंद घड़ी भी दीवार पर टंगी रहे तो 24 घंटे में दो बार सही समय बताएगी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी नहीं आया कि दो बार भी तुमने सही समय बताया हो तुम बंद घड़ी से गए बीते अंधेरे में भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी कभी कभी निशान पे लग जाएगा। तुम खुली आँख से, होश में, में प्रकाश तीर चलाते हो, निशाने नहीं लगता। क्या बात होगी? मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा शौक था हिरन की शिकार करने का तीसरी बार जब वो शिकार करने जंगल पहुंचा और जंगल के विश्राम ग्रह में उसने अपना सामान रखा और तैयारी की और जब सूट के खोला तो उसने एक बड़ी फोटो रखी थी और पत्नी ने उस फोटो के नीचे लिखा था मुल्ला हिरन इस तरह का होता है उन्हें शिकार का शौक था लेकिन हिरन का पता नहीं था तुम कुछ भी मार के घर आ जाओगे हिरन ठीक से फोटो देख लेना तुम सब जगह चुप गए हो वही तुम्हारे जीवन का दुख है और चूकने का कुल कारण है कि तुम होश में नहीं हो इसलिए जो भी करो होशपूर्वक करो उठो तो भी होशपूर्वक चलो तो भी होशपूर्वक महावीर ने कहा विवेक से चलो विवेक से बैठो विवेक से भोजन करो विवेक से बोलो विवेक से सो तक महावीर से कोई पूछता है कि साधु कौन तो महावीर ने कहा जो अमूर् छित और असाधु कौन तो महावीर ने कहा जो मूर्छित है जो सोया सोया जीरा है वो असाधु जो जागा जागा जीरा है वो साधु यही शिव कह रहे हैं चैतन्य आत्मा चैतन्य को बढ़ाओ धीरे दीर, धीरे आत्मा की झलक तुम्हारे जीवन में आनी निश्चित दूसरा है दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंध ज्ञान बंध बड़ी हैरानी का सूत्र ज्ञान के बहुत अर्थ एक तो जब तक तुम इस ज्ञान से भरे हो कि मैं हूं तब तक तुम अज्ञान में रहोगे क्योंकि मैं अज्ञान है अहंकार अज्ञान है जिस दिन तुम आत्मा से भरोगे, उस दिन हूं तो रहेगा मैंपन नहीं रहेगा मैं हूं इसमें से मैं तो कट जाएगा सिर्फ हूं रहेगा इसे थोड़ा प्रयोग करके देखो कभी किसी वृक्ष के नीचे शांत बैठकर खोजो कि तुम्हारे भीतर मैं कहा है तुम कहीं भी ना पाओगे हूं तो तुम सब जगह पाओगे मैं तुम कहीं भी ना पाओगे सब जगह तुम्हें अस्तित्व मिलेगा लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार तुम्हें कहीं भी ना मिलेगा अहंकार तुम्हारी निर्मित है वो तुम्हारा बनाया हुआ है वो झूठा है वो असत्य है उससे ज्यादा अप्रमाणिक और कुछ भी नहीं वो काम चलाऊ है उसकी संसार में जरूरत है लेकिन उसकी सत्य में कहीं भी कोई स्थान नहीं तो एक तो मैं हूं का मेरा बोध हुपन का बोध नहीं हुपन का बोध तो शुद्ध है उसमें कोई सीमा नहीं है जब तुम कहते हो हूं तो तुम्हारे हूं और वृक्ष के हूं कोई फर्क होगा तुम्हारे हो में और मेरे हो में कोई फर्क होगा जब तुम सिर्फ हो तो नदियां पहाड़ वृक्ष सभी एक हो गए जैसे ही मैंने कहा मैं वैसे ही मैं अलग हुआ जैसे ही मैंने कहा मैं वैसे ही तुम टूट गए पर हो गए अस्तित्व से मैं पृथक हो गया हूं ब्रह्म ब्रह्म और मैं मनुष्य की अज्ञान दशा जब तुम जानते हो कि सिर्फ हूं तब तुम्हारे भीतर केंद्र नहीं होता तब सारा अस्तित्व एक हो जाता है, तब तुम उस लहर की तरह हो जो सागर में खो गई अभी तुम उस लहर की तरह हो जो जम के बर्फ हो गई सागर से टूट गई ज्ञानम बंधा पहला तो ज्ञान बंध है इस बात का ज्ञान कि मैं हूं दूसरा ज्ञान बंध है वो सब ज्ञान जो तुम बाहर से इकट्ठा कर लियो, जो तुमने शास्त्रों से चुराया है जो तुमने सदुगुरुओं से उधार लिया है जो तुम्हारी स्मृति है वो सब बंधन है उससे तुम्हें मुक्ति ना मिलेगी इसलिए तुम पंडित से ज्यादा बंधा हुआ आदमी ना पाओगे मेरे पास सब तरह के लोग आते सब तरह के मरीज उसमें पंडित से ज्यादा कैंसर ग्रस्त कोई भी नहीं उसका इलाज नहीं वो ला इलाज, उसकी तकलीफ यह है कि वो जानता है इसलिए ना वो सुन सकता ना वो समझ सकता तुम उससे कुछ बोलो इसके पहले कि तुम बोलो उसने उसका अर्थ कर लिया है इसके पहले कि वो तुम्हें सुने उसने व्याख्या निकाल ली शब्दों से भरा हुआ चित्त जानने में असमर्थ हो जाता है वो इतना ज्यादा जानता है बिना कुछ जाने क्योंकि सब जाना हुआ उधार है शास्त्र से अगर ज्ञान मिलता होता तो सभी के पास शास्त्र ज्ञान सभी को मिल गया होता ज्ञान तो तब मिलता है जब कोई निशब्द हो जाता है जब वो सभी शास्त्रों को विसर्जित कर देता है जब वो सब ज्ञान को जो दूसरों से मिला है वापिस लौटा देता है जगत को जब वो उसे खोजता है जो मेरा मूल अस्तित्व है जो मुझे दूसरे से नहीं मिला इसे थोड़ा समझो तुम्हारा शरीर तुम्हें माँ और पिता से मिला है तुम्हारे शरीर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है आधा तुम्हारी माँ का दान है आधा तुम्हारे पिता का दान है फिर तुम्हारा शरीर तुम्हें भोजन से मिला है और जो रोज तुम भोजन कर रहे हो पांच तत्वों से मिला है वायु है अग्नि है पांचों तत्व में उनसे तुम्हें मिला है इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें पांचों तत्वों में से किसी से भी नहीं मिली तुम्हारी चेतना तुम्हें माँ और पिता से भी नहीं मिली तुम जो जो जानते हो वो तुमने स्कूल विश्वविद्यालय से सीखा है शास्त्रों से सुना है गुरुओं से पाया है वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है तुम्हारी आत्मा का नहीं तुम्हारी आत्मा तो वही है जो तुम्हे किसी से भी नहीं मिली जब तक तुम उस शुद्ध तत्व को न खोज लोगे जो निपट तुम्हारा है जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला है न माने दिया न पिता ने ना, ना समाज ने न गुरु ने न शास्त्र ने वही तुम्हारा स्वभाव है ज्ञान बंद है क्योंकि वो तुम्हें स्वभाव तक न पहुंचने देगा ज्ञान नहीं तुम्हें बांटा है तुम कहते हो मैं हिंदू न कभी सोचा कि तुम हिंदू क्यों हो तुम कहते हो मैं मुसलमान तुमने कभी विचारा की तुम मुसलमान क्यों हो हिंदू और मुसलमान में फर्क क्या है क्या उनका खून निकाल के कोई डॉक्टर परीक्षा करके बता सकता है कि हिंदू का खून है मुसलमान का खून क्या उनकी हड्डियां काट के कोई बता सकता है कि हड्डी मुसलमान से आती है कि हिंदू से आती है? कोई उपाय नहीं शरीर की जांच से कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों के शरीर पांच तत्वों से बनते हैं लेकिन अगर उनकी खोपड़ी की जांच करो तो पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है क्योंकि दोनों के शास्त्र अलग दोनों के सिद्धांत अलग दोनों के शब्द अलग शब्दों का भेद है तुम्हारे बीच तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हें एक तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम हिंदू दूसरा जैन है क्योंकि उसे दूसरे तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम जैन तुम्हारे बीच जितने फासले हैं दीवाले हैं वो ज्ञान की दीवाले और सब ज्ञान उधार तुम एक मुसलमान बच्चे को हिंदू के घर में रख दो वो हिंदू की तरह बड़ा होगा वो ब्राह्मण की तरह जने उदारण करेगा वो उपनिषद और वेद के वचन उद्धृत करेगा और तुम एक हिंदू के बच्चे को मुसलमान के घर रख दो वो कुरान की आयत और ज्ञान तुम्हें बांटता है क्योंकि ज्ञान तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार खींच देता है और ज्ञान तुम्हें लड़ाता है और ज्ञान तुम्हारे जीवन में वह और शत्रुता पैदा करता है थोड़ी देर को सोचो अगर तुम्हें कुछ भी ना सिखाया जाए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान या जैन या पारसी तो तुम क्या करोगे तुम बड़े हो गए एक मनुष्य की भांति तुम्हारे बीच कोई दीवार ना होगी दुनिया में कोई 300 धर्म हैं 300 सौ काराग्रह और हर आदमी पैदा होते से एक काराग्रह या दूसरे काराग्रह में डाल दिया जाता है और पंडित पुरोहित बड़ी चेष्टा करते हैं कि बच्चे पे जल्दी से जल्दी कब्जा हो जाए उसको वो धर्म शिक्षा कहते उससे ज्यादा अधर्म और कुछ भी नहीं वो उसको धर्म शिक्षा कहते हैं सात साल के पहले बच्चे को पकड़ ले क्योंकि सात साल का बच्चा अगर बड़ा हो गया तो फिर पकड़ना रोज रोज मुश्किल होता जाए और बच्चे को अगर थोड़ा भी बोध आ गया तो फिर वो सवाल उठाने लगे और सवालों का जवाब पंडितों के पास बिल्कुल नहीं पंडित सिर्फ मूलों को तृप्त कर पाते हैं जितनी कम बुद्धि का आदमी हो पंडित से उतने जल्दी तृप्त हो जाता है वो एक प्रश्न पूछता उत्तर मिल जाता है तुम जाते हो पंडित से पूछते हो संसार को किसने बनाया वो कहता भगवान तुम प्रश्न घर लौटाते हो बिना पूछे कि भगवान को किसने बनाया अगर तुम दूसरा प्रश्न पूछते पंडित नाराज हो जाते क्योंकि उसका उसे भी पता नहीं किताब में वो लिखा नहीं और फिर झंझट की बात है परमात्मा को किसने बनाया फिर तुम पूछते ही चले जाओगे वो कोई भी जवाब दे तुम पूछोगे उसको किसने बनाया अगर गौर से देखो तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दिया नहीं गया है पंडित ने तुम्हें सिर्फ संतुष्ट कर दिया क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान नहीं और बच्चे अबोध उनका अभी तर्क नहीं जगा विचार नहीं जगा अभी वो प्रश्न नहीं पूछ सकते अभी तुम जो भी कचरा उनके दिमाग में डाल दो हम उसे स्वीकार कर लेंगे बच्चे सभी को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं जो भी दिया जा रहा है वो सभी ठीक है बच्चा ज्यादा सवाल नहीं उठा सकता सवाल उठाने के लिए थोड़ी प्रौढ़ता चाहिए इसलिए सभी धर्म बच्चों की गर्दन पकड़ लेते हैं और फांसी लगा देते हैं। फांसी बड़ी सुंदर है किसी के गले में बाइबल लटकी किसी के गले में समयसार लटका है किसी के गले में कुरान लटकी किसी के गले में गीता लटकी ये इतने प्रीतिकर बंधन है कि छोड़ने की हिम्मत फिर जुटानी बहुत मुश्किल है और जब भी तुम मैंने छोड़ना चाहोगे एक खतरा सामने आ जाएगा क्योंकि इन्हें छोड़ा तो तुम अज्ञानी क्योंकि जैसे ही तुम इनको छोड़ोगे तुम पाओगे मैं तो कुछ जानता नहीं बस ये किताब सारी संपदा है इसको संभालो अपने अज्ञान को छिपाने का यही तो एक उपाय है लेकिन अज्ञान छिपने से अगर मिटता होता तो बड़ी आसान बात हो गई होती अज्ञान छिपने से बढ़ता है जिससे कोई अपने घाव को छिपा ले उससे कुछ मिटेगा नहीं घा और भीतर भीतर बढ़ेगा मवाद पूरे शरीर में फैल जाएगी शिव कहते हैं ज्ञान बंध है। ज्ञान सीखा हुआ ज्ञान उधार, ज्ञान दूसरे से लिया हुआ, बंधन का कारण है। तो मुझ सब को छोड़ देना जो दूसरे से मिला है तुम उसकी तलाश करना जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला तुम उसकी खोज में निकलना उस चेहरे की खोज में जो तुम्हारा है तुम्हारे भीतर छिपा हुआ एक झरना है चैतन्य का जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला जो तुम्हारा स्वभाव है जो तुम्हारी निज संपदा है निजत्व है वही तुम्हारी आत्मा है तीसरा सूत्र है योनि वर्ग और कला शरीर योनि से अर्थ है प्रकृति इसलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं स्त्री शरीर देती है वो प्रकृति की प्रतीक है और कला का अर्थ है कर्ता का भाव एक ही कला है वो कला है संसार में उतरने की कला और वो है कर्ता का भाव इन दो चीजों से मिलकर तुम्हारा शरीर निर्मित होता है तुम्हारे कर्ता का भाव तुम्हारा अहंकार और प्रकृति से मिला हुआ शरीर अगर तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है तो तुम्हें योग्य शरीर प्रकृति देती चली जाएगी इसी तरह तुम बार बार जन्मे हो कभी तुम पशु थे कभी पक्षी थे कभी वृक्ष थे कभी मनुष्य तुमने जो चाहा है वो तुम्हें मिला है तुमने जो आकांक्षा की है तुमने जो कर्तत्व की वासना की है वही घट गया है तुम्हारे कर्तत्व की वासना घटना बन जाती विचार वस्तु में बन जाती इसलिए बहुत सोच विचार के वासना करना क्योंकि सभी वासनाएं पूरी हो जातीं। देर अबेर अगर तुम बहुत बार देखते हो आकाश में पक्षी को और सोचते हो कैसी स्वतंत्रता पक्षी को खास हम पक्षी होते देर न लगेगी, जल्दी तुम पक्षी हो जाओ तुम अगर देखते हो एक कुत्ते को संभोग करते हुए और तुम सोचते हो कैसी स्वतंत्रता कैसा सुख जल्दी ही तुम कुत्ते हो जाओ तुम जो भी वासना अपने भीतर संग्रहित करते हो वो बीच बन जाती प्रकृति तो केवल शरीर देती है कलाकार तो तुम ही हो स्वयं को निर्माण करने वाले अपने शरीर को तुमने ही बनाया है ये कलाकार कोई तुम्हें शरीर नहीं दे रहा है तुम्हारी वासना ही निर्मित करती है। तुमने कभी ख्याल किया रात तुम सोते हो तो आखिरी जो विचार होता है सोते समय वही सुबह उठते वक्त पहला विचार होगा तो रात भर तुम सोए रहे वो बीच की तरह विचार भीतर पड़ा रहा जो अंतिम था वो सुबह प्रथम होगा तुम मरोगे इस शरीर से आखिरी मर्द क्षण में तुम्हारे सारे जीवन की वासना संग्रहित होकर बीज बन जाएगी वही बीज नया गर्भ बन जाएगा जहां से तुम मिटे वहीं से तुम फिर शुरू हो जाओगे तुम जो भी हो यह तुम्हारा ही कृत्य है किसी दूसरे को दोष मत देना यहां कोई दूसरा है भी नहीं जिसको दोष दिया जा सके ये तुम्हारे ही कर्मों का संचित फल है तुम जो भी हो सुंदर कुरूप दुखी सुखी स्त्री पुरुष तुम जो भी हो यह तुम्हारे ही कृत्यों का फल है तुम ही हो कलाकार अपने जीवन के मत कहना कि भाग्य ने बनाया है, क्योंकि वो धोखा है उस भांति तुम जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहे हो मत कहना कि परमात्मा ने भेजा है तुम परमात्मा पर जिम्मेदारी मत डालना क्योंकि ये तरकीब है खुद के दायित्व से बचने की इस काराग्रह में तुम अपने ही कारण हो जो व्यक्ति इस बात को ठीक से समझ लेता है कि अपने ही कारण में यहां उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती शिव कह रहे हैं योनि वर्ग और कला शरीर है प्रकृति तो सिर्फ योनि है वो तो सिर्फ गर्भ है तुम्हारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है तुम्हारे कर्तत्व का भाव कि मैं ये करूं मैं ये पाऊं मैं ये हो जाऊं उसमें बीज बनता है और जहां भी तुम्हारे कर्तत्व की कला और प्रकृति की योनि का मिलन होता है शरीर निर्मित हो जाता है इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं सभी वासनाओं को छोड़ दो तभी तुम मुक्त हो सकोगे तुमने अगर स्वर्ग की वासना की तो तुम देवता हो जाओगे लेकिन वो भी मुक्ति ना होगी क्योंकि वासनाओं से कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती सभी वासनाओं से शरीर निर्मित होते हैं जब तक तुम निर्वासना को उपलब्ध नहीं हो जब तक तृष्णा तुमने पूरी ही नहीं छोड़ दी तब तक तुम नए शरीरों में भटकते रहोगे और शरीर के ढंग अलग हो शरीर की मौलिक स्थिति एक ही जैसी है शरीर के दुख समान, है। चाहे पक्षी का शरीर हो चाहे आदमी का शरीर हो दुखों में कोई भेद नहीं है क्योंकि मौलिक दुख है आत्मा का शरीर में बंध जाना मौलिक दुख है काराग्रह में प्रविष्ट हो जाना फिर काराग्रह की दीवारें वर्तुलाकार है कि त्रिकोण है कि चौकोण है उससे कोई हल नहीं होता उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम भला सोचते हो फर्क पड़ता है एक मेरे मित्र हैं ड्राइंग के शिक्षक हैं उन्हें जेल हो गई लौटे तीन साल बाद तो मैंने उनसे पूछा कैसे रहे दिन कैसे कटे दिन उन्होंने कहा और तो सब ठीक था लेकिन मेरी कोठरी के कोने नभ्य कोण के नहीं थे वो ड्राइंग के शिक्षक हैं उनकी बुद्धि नब्बे कोण के नहीं थे कोठरी के कोने उनकी असली तकलीफ तीन साल यही रही क्योंकि उसी कोठरी में रहना और बार बार देखना वो कोना वो नब्बे कोण का नहीं तो जो बात उन्होंने मुझसे की वो ये तो और तो सब ठीक था बाकी कुछ अड़चन न थी लेकिन कोने ठीक नब्बे के नहीं थे कोने नब्बे के हों की नब्बे के ना हो इससे क्या बुनियादी फर्क पड़ेगा कारक ग्रह कारग्रह पक्षी का शरीर के आदमी का बहुत फर्क नहीं पड़ता बंध तुम हो गए वही दुख बंध गए तुम वही दुख वासना बांधती वासना है रज्जु जिससे हम बंधते हैं और ध्यान रखना तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं चौथा सूत्र है उद्धम भैरवा उद्धम ही भैरव है उद्धम उस आध्यात्मिक प्रयास को कहते हैं जिससे तुम इस काराग्रह के बाहर होने की चेष्टा करते हो भैरव शब्द पारिभाषिक भा का अर्थ है भरण रा का अर्थ है रवन वा का अर्थ है वमन भरण का अर्थ है धारण रवन का अर्थ है संहार और वमन का अर्थ है फैलान भैरव का अर्थ है ब्रह्म जो धारण किए हैं, जो संभाले हैं, जिसमें हम पैदा होंगे और जिसमें हम मिटेंगे जो विस्तार है और जो ही संकोच बनेगा जो सृष्टि का उद्भव है और जिसमें प्रलय होगा मूल अस्तित्व का नाम भैरव है शिव कहते हैं उद्धम ही भैरव है और जिस दिन भी तुमने आध्यात्मिक जीवन की चेष्टा शुरू की तुम भैरव होने लगे तुम परमात्मा के साथ एक होने लगे तुम्हारी चेष्टा की पहली किरण और तुमने सूरज की तरफ यात्रा शुरू कर दी पहला ख्याल तुम्हारे भीतर मुक्त होने का और ज्यादा दूर नहीं है मंजिल क्योंकि पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा है उद्धम भैरव है पाओगे देर लगेगी मंजिल पहुंचने में समय लगेगा लेकिन तुमने चेष्टा शुरू की और तुम्हारे भीतर बीज आरोपित हो गया कि मैं उठू इस काराग्रह के बाहर मैं जाऊं शरीर से मुक्त हूं मैं हटू वासना से मैं अब और बीज न बो इस संसार को बढ़ाने के मैं और जन्मों की आकांक्षा न करूं तुम्हारे भीतर जैसे ही यह भाव सघन होना शुरू हुआ कि अब मैं मूर्छा को तोडूं और चैतन्य बनूं वैसे ही तुम भैरव होने लगे वैसे ही तुम ब्रह्म के साथ एक होने लगे क्योंकि वस्तुता तो तुम एक हो ही सिर्फ तुम्हें स्मरण आ जाए मूलता तो तुम एक हो ही तुम उसी सागर के झरने हो तुम उसी सूरज की किरण हो तुम उसी महाकाश के एक छोटे से खंड हो पर तुम्हें स्मरण आना शुरू हो जाए और दीवाले विसर्जित होने लगे तो तुम उस महाकाश के साथ एक हो जाओगे उद्धम भैरव है बड़ी सघन चेष्टा करनी जरूरी है। क्योंकि नींद गहरी है। तोड़ोगे सतत तो ही टूट पाएगी आलस्य करोगे संभव नहीं होगा आज तोड़ोगे कल फिर बना लोगे तो फिर भटकते रहोगे एक हाथ से तोड़ोगे दूसरे से बनाते जाओगे तो श्रम व्यर्थ होगा उद्धम का है तुम्हारी पूरी चेष्टा संलग्न हो जाए लोग मेरे पास आते हैं, हैं वो कहते हैं, हम करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा और मैं उनकी शक्ल देखता हूँ वो करते हैं ही नहीं या ऐसा मरे मरे करते हैं जैसे मक्खियां उड़ा रहे हैं उनके करने में कोई प्राण नहीं है इसलिए नहीं होता लेकिन वो आते ऐसे जैसे कि वो परमात्मा पे कोई बड़ी कृपा कर रहे हैं कि करते हैं और नहीं हो रहा शिकायत लेके आए कहीं कुछ गड़बड़ हो रही कहीं कोई अन्याय हो रहा है कि दूसरों को हो रहा है हमें नहीं हो रहा इस जगत में अन्याय होता ही नहीं इस जगत में जो भी होता है न्याय है क्योंकि यहाँ कोई आदमी नहीं बैठा है न्याय अन्याय करने को जगत में तो नियम है उन्ही नियमों का नाम धर्म है तुम तो अगर इस दृष्टि चले गिरोगे टांग टूट जाएगी तो तुम जाके अदालत में यह नहीं कहोगे की गुरुत्वाकर्षण के कानून पर एक मुकदमा चलाता तो अदालत कहेगी तुम तिरछे मत चलते गुरुत्वाकर्षण तुम्हें गिराने में उत्सुक नहीं है न तुम्हें संभालने में उत्सुक है तुम जब सीधे सीधे चलते हो वही तुम्हें संभालता है जब तुम तिरछे चलते हो वही तुम्हें गिराता है न गिराने की उसकी कोई आकांक्षा है न संभालने की तथस्थ है जगत का नियम उस तथस्थ नियम का नाम धर्म है उसको हिंदुओं ने रित कहा है वो परम नियम है वो तुम्हारी तरफ पक्षपात नहीं करता कि किसी को गिरा दे किसी को उठा दे तुम जैसे ही ठीक चलने लगते हो वो तुम्हें संभालता है तुम गिरना चाहते हो वो तुम्हें गिराता है वो हर हालत में उपलब्ध है तुम जैसा भी उसका उपयोग करना चाहते हो वो तुम्हें खुला है उसके द्वार बंद नहीं है तुम सिर ठोकना चाहते हो दरवाजे से सिर ठोक लो तुम दरवाजा खोल के भीतर जाना चाहते हो भीतर चले जाओ वो तथस्थ है उद्धम भैरव है महान श्रम चाहिए उद्धम का अर्थ है प्रगाश्रम तुम्हारी समग्रता लग जाए श्रम में उसका नाम उद्धम है और तब देर न लगी कि तुम्हारे भैरव हो जाने में शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है पांचवा सूत्र और अगर तुमने ठीक उद्यम किया अगर तुमने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को संलग्न कर दिया चेष्टा में सत्य की खोज परमात्मा की खोज या आत्मा की खोज में तो तुम्हारे भीतर जो सत्य का चक्र है वो पूर्ण हो जाता है अभी तुम्हारे भीतर शक्ति का चक्रपूर्ण नहीं कटा बटा है वैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी अपनी पंद्रह प्रतिशत से ज्यादा प्रतिभा का उपयोग नहीं करता पचासी प्रतिशत प्रतिभा ऐसे ही सड़ जाती ये तो बुद्धिमान आदमी की बात है बुद्धू का क्या हिसाब वो तो शायद करते ही नहीं हम अपने शरीर की भी ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं करते पांच ज्यादा से ज्यादा तो अगर हम मंदे मंदे जीते अगर हमारा दिया टिमटिमाता टमा लगता है तो कसूर किसका है तुम तुम जीते ही नहीं पूरी तरह, जैसे तुम जीने से भी भयभीत हो, कि लपट कहीं जोर से ना आ जाए तुम डरे डरे हो तुम कपते कपते जीते हो तो फिर शक्ति का जो चक्र है तुम्हारे भीतर वो पूरा नहीं हो पाता तो तुम्हारी गाड़ी ऐसी चलती जैसे कभी कार को तुमने देखा हो पेट्रोल कभी आता कभी नहीं आता कभी कचरा आता तो कार ऐसे चलती जैसे हिचकी खा रही हो बस ऐसा तुम्हारा जीवन है हिचकी खाते तुम चलते हो जरा शक्ति के खंड-खंड आते अखंड शक्ति नहीं हो पाती जिस चीज में भी तुम अपनी पूरी शक्ति लगा दोगे वो कोई भी हो चीज अगर तुम चित्र बनाते हो और चित्रकार हो और तुमने अपनी पूरी शक्ति को चित्र बनाने में लगा दिया पूरी कि रत्ती भर बांकी ना बची तो तुम वहीं से मुक्त हो जाओगे क्योंकि वही उद्यम पूर्ण होते ही भैरव हो जाता है अगर तुम एक मूर्तिकार हो तुमने सब कुछ मूर्ति में कर दिया कि मूर्ति बनाते समय तुम ना बचे बस मूर्ति ही बची तो शक्ति का चक्र पूरा हो जाता है जब तुम पूरी शक्ति को निमज्जित करते हो किसी भी कृत्य में वही ध्यान हो जाता है भैरव निकट मंदिर पास आ गया पांचवा सूत्र है शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है और जब भी तुम्हारी शक्ति का चक्र पूरा होता है टोटल समग्र अंश अंश नहीं पूर्ण उसी क्षण तुम्हारे लिए विश्व समाप्त हो गया तुम्हारे लिए फिर कोई संसार नहीं तुम परमात्मा हो गए तुम भैरव हो गए तुम मुक्त हो फिर तुम्हारे लिए ना कोई बंधन है ना कोई शरीर है ना कोई संसार है पूर्ण शक्ति का प्रयोग स्मरण रखना इस, इस समाधि साधना शिविर में अगर तुमने पूरी शक्ति को लगाया ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं ध्यान किए पूरी शक्ति लगा दी तो तुम अनुभव करोगे कि जिस क्षण शक्ति पूरी लग जाएगी उसी क्षण फिर क्षण भर की देर नहीं लगती अचानक संसार खो जाता है परमात्मा सामने आ जाता है। तुम्हारी शक्ति का पूरा लग जाना ही तुम्हारे जीवन की क्रांति हो जाती फिर संसार की तरफ पीठ परमात्मा की तरफ मुंह हो जाता इसकी तुम्हें एक झलक भी मिल जाए तो फिर तुम वही ना हो सकोगे जो तुम पहले थे। उसकी एक झलक काफी फिर तुम्हारा जीवन उसी यात्रा में संलग्न हो जाए तो ध्यान रखना यहां पूरा अपने को डुबाना तो कुछ हो सकेगा